किम दराम हाँ। क्या है? तो जब में जो ओंकार है पादश प्रवुझ पादशक्त होता हुआ पादरूप जाने पर अधिमात्र कहा जाता है कि मात्राओं का आश्रय लेकर जो रहता है उसे अधिमात्र कहते यह अधिमात्र कैसा हो सकता है आपदा तो अहंगार से मात्रा इसलिए मूल मंत्र में पादा मात्रा क्योंकि जो आत्मा के पाद कहे गए हैं वे ही इस ओंकार का मात्राएं हैं आत्मा के जो पाद हैं वे ही ओंकार की मात्राएं यह भाष्य का पंक्ति गायब हो चुकी है पादा मात्रा के पाद में मात्रा पादा भी है ना मंत्र में विपरीत उसकी वाक्य है भाषा कहते ना जब मूल की एक एक शब्द व्याख्या होनी चाहिए बराबर वाक्य का भी व्याख्या होना चाहिए उसको टिप्पण पूरा कर दिया जो ओंकार की मात्रा है ना जो आत्मा के पाद वो ओंकार की मात्राए हैं जैसे जो ओंकार के मात्रा हैं वे आत्मा के अत्यंत अवेद हो गया क्या होता है? अत्यंत अवेद हो जाता है मूल के अनुसार अनुर अपेक्षित है भाषा का विशेष नियम कृह थे अब इस विषय विशे में विशेष नियम किया जा रहा है कौनसी मात्रा किस पाद के साथ अवेद है मात्रा प्रथम मात्रा पादीय पाद मात्रा तृतीय पाद इसका विशेष नियम करके कथन किया जा रहा है पादान मात्रा च मध्य विश्वाख्य विशेष अकार विशेष निमती विश्वनाम खा जो विशेष है उस आकार रूपी विशेष मात्र के साथ में थन एक नियम रूपेण ही कथन किया जा रहा है जागृत स्थानो वैश्वादि आपनोति हर्वा कामान आदिश्चय एवं वेदा कद जो जागृत स्थान वाला है विश्व दृष्टि में और वैश्वानर विश्वेश नैश्वानर इसे वैश्वान शब्द में ही विश्व छिपा पड़ा है, भी है। इन का करने वाला वही वैश्वानर है। तथा व्याप्ति तथा आदिमत्व के कारण से दो हित ना आपते आदिमत्वाद आप और दूसरी आदिमत्व मात्राओं में आदि मात्रा कौन है पादों में पहला पाद कौन है वैश्वाल इसीलिए आदिमत्व भी दोनों में समान है अत अकार प्रथमा मात्रा कर दिया व्याप्तित्व और आदिपत् कारणों से प्रणव की पहली मात्रा अकार स्वरूप समझो इस प्रकार जो साधक जानता है एवं जो पासना करता है है वह प्राप्त प्राप्त समस्त को कर लेता है। और तो सभी महापुरुषों में प्रदान हो जाता है आगे बढ़कर होता है समझा रहे थे विश्व अकार्योर एक सादृश्य सती आरोपित सत्य विश्व का आकार के साथ एकत्र तभी हो सकती है जब कोई सादृश्य हो और अन्य सत्य हो तस्मिन आरोप संदर्शनाथ और तभी साल मानी जाएगी पहले वह धर्म अन्य होना चाहिए कहीं ना कहीं जो अन्य कहीं हो उसी को अनित्र ले जाने का नाम ही सादृश्यता है चंद्रमा में जिस प्रकार से शीतलता है सुंदरता है, है या नहीं वो सारी चीजें होनी चाहिए ना मुख में तभी तो चंद्रमुखी का हो गए इसलिए कहते हैं अन्यत्र सत्य व तस्मिन आरोपनाथ इसलिए उसको दिखा रहे अन्य त्रिकाए व्याप्ति और आदिमत देखने को बदल रहा है किन में पाद में जब पाद में व्याप्ति और आदिमहत्व है वही चीज को हम में मात्र में डालना चाहते हैं व्याप्ति और आदिमत दोनों के दोनों धर्मों को जो पहले आत्मा के चार पादों में आपने देखा था कि वैश्वर्य क्या है समस्त वृष्टियों में व्याप्त है जैसे आप अपने स्कूल शिव में व्याप्त ये दे चुके में। पाद में आपने एक धर्म देखा था व्याप्त दूसरा आपने देखा न, ओ, चार पाद में से पहला पाद आदिमत्व इसलिए पाद में जो दो धर्म थे व्याप्तित्व और आदिमत्व उन दोनों धर्मों को हम कहा ला रहे हैं अकार अकार कैसा है अकार में, में व्याप्तित्व क्या है श्रुति कहती आकार हो वही सर्वाभा सारी जो वाक है हम जो शब्द बोलते हैं ये सब जड़ अकार आकार से सब लिखा है शिव सूत्र में तो उसका बहुत विवरण विवरण है और कैसे आ हुआ ई कैसे हुआ दीर्घ ई कैसे हुआ वो कैसे दीर्घ कैसे, कैसे, कैसे, कैसे, कैसे, सब वर्णन किया अदेव यह सादृश्यता को देखते हुए हम वैश्वान को अकार प्रथम मात्र के साथ सादृश्यता को ध्यान में रखते हुए अभेद कथन करते हैं भाष्य जागृत स्थान हो वैश्वान है स्थान जिसका जागृत स्थान कहते वैश्वान से का जो आत्मा के चार पादों में से प्रथम पाद रूप जागृत स्थान जिनका ऐसा वैश्वान नामगज समीमी और विश्वनाम जो, जो था वही ओंकार का आकार है अर्थात मात्रा है, पहली मात्रा है। न न? क्या सा है वहां पर कौन सी सादृशता को लेकर आप बात कह रहे हैं जवाब देते आपने का तात्पर्य उपसर्ग के बिना कर दिया आ ना आप है व्याप्ति इसलिए आप हाँ प्राप्ति आपका प्राप्ति हो जाएगी प्राप्ति नहीं लेना स्पष्ट करते हैं से लेनी है। जिस के समस्त वृष्टियों का व्याप्ति की गई है उसी प्रकार से कर ली गई उसी प्रकार से यह आकार के द्वारा संपूर्ण वामय शब्दमय जितने भी आप बोलते हो समस्त शब्द राशि व्याप्ति क्या इसमें प्रमाण है आपके कथन में कजाकारो वही सर्वाघ यदि श्रोदय है दो तीन सात तेरा दो तीन सात तेरह इसमें साफ साफ कहा हुआ यदि सुरदय हैं तथा वैश्वान जगत इसी प्रकार से इस वैश्वान जो समि जीव है उसके द्वारा स्थूल जो जगत समस्त वृष्टि है इनका व्याप्त कर लिया गया कैसा आपको मालूम हुआ वैश्वानर सारा वृष्टियों का व्याप्त कर लिया है कभी भी चांदी वही वह यह जो वैश्वर आत्मा है उस खोपड़ी क्या है, है। पैर क्या है पृथ्वी है वर्णन किया था ना पूरा सिर सप्तांग यहाँ पर भी आया चांद कृष्ण मंत्र को लिए थे, थे। शुरू का पहला पान सप्तांग कहा था ना एक कहा वर्णन किया सप्तांग में पूरा वैश्वर का शरीर से लेकर के पृथ्वी तक संपूर्ण चीज वैश्वान का शरीर सात अंगों में बता हुआ इत्य श्रुतियों में चांद पांच तीस दो है। अभिधान अरे चौचा और पहले ही बोल चुका हूँ मैं अभिधान और अभिधेय दोनों के तत्व कथन हो चुका है अभिधान आकार और अभिधेय संपूर्ण जगत उन दोनों का अवेध आदि विद्य दी आदिमत आदि जिसका विद्यमान हो उसका नाम आदिमत होता है आदिमत आकार आद्यम अक्षरम तथय वैश्वान जिस प्रकार से आदिमत आकार है ओम रूपी अवयवी में ओम में क्या है एक अवयवी है ना अवमति नवय उसमें ओम रूपी एक अवयवी में सबसे पहला अवय रूपाक्षर कौन है आ, इसे कहते हैं आदिमत आदिमत तो तो तो चार तथय में से पहला पादान सामान्य इस के कारण से भी आपको मानना पड़ेगा अकारत्म तो वैश्वान था। वैश्वान का अकारत्व के साथ में आकार के साथ में अभेद स्वीकार करना पड़ेगा ऐसा अभेद को जानने वाला अत तो एक ऐसे तत्व को जानकर उपासना करने वाले फल मिलता है वो कार आप सर्वान कामान सकल कामनाओं को प्राप्त करता है आदिम्र प्रतियु मोहताम एवं वेद इतना ही नहीं वह पुरुष जो ऐसा जानता है अर्थविश्वास के अभेद को जानकर उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता इतना ही बात नहीं है बल्कि वह सभी श्रेष्ठ पुरुषों में भी प्रथम हो जाता है श्रेष्ठ पुरुषों महत्म प्रथम महातम महान पुरुष लोगों में से भी वो प्रथम हो जाता है यही यह तो जो आकार और वैसार के एकत्व वेद है उसको जो जानकर उपासना करता है उसके लिए फल है वेद का अर्थ बार बार नीचे टिप्पण कर करते हैं ज्ञान शब्द का उपासना है यहाँ वेद शब्द का अर्थ तो उपासना है अध्यात्मुक्त हम आत्मा के पादों की चर्चा करते वक्त अध्यात्म देव का एक तो कह चुके हैं विश्व और वैश्वानर विश्व अध्यात्म है अधिदेव अध्य में वैश्वानर है इनकी एकत्व के माध्यम से जगत व्याप्ति गोमपुर में जो कहे थे उसी को आदर बनाकर और स्पष्ट कर दिया जा रहा है एक थी, व्याप्ति। आदिमत्व है, है, क्योंकि उसके बाद बाद बाद में है, बाद में में के के से से पहला तो ही शुरू होता है समानश्चवती कुले भवति वेदो जिसका? वो? तेजस और में? दोनों, और का करता अध्यक्षर में दोनों अध्यात्म का भेद करता हुआ अध्यक्ष उत्तरा वही उकार रूपी द्वितीय मात्रा समझो उत्कर्षाद होने से और उभयूप होने से उत्कर्षाद तो भी उत्कर्षादेतु पहले भी दो दिया आदि और यहाँ उत्कर्षत्व और उभयत उभयत उभयत्व तात्पर्य मध्यवर्तित्व इन दोनों कारणों से ओंकार की द्वितीय मात्रा को कार स्वरूप है समझो बहुत गर्भ इस प्रकार जो साधक जान लेता है और उपासना करता है वह अपनी ज्ञान संतिष्टि अपनी उपासना की जो धारा है वो और उत्कर्षता को प्राप्त करता है ज्ञान शब्द करती है उपासना कि वो मात्रा का मामला है ना मोक्ष का मामला तो है तुरैया मात्रा का मामला नहीं है इसलिए ज्ञान से ज्ञान नहीं लेना ये उपासना उपासना की जो धारा चल रही थी उसको और उत्कृष्टता हो जाएगी ये फल है इतना ही नहीं समानी और वह सबके प्रति समान हो जाता है सबके प्रति वह समान हो जाता है प्रमित कुले बहुवी और इसके अतिरिक्त इसके वंश में कोई भी पुरुष ब्रह्मज्ञान से ही नहीं होता यहाँ पर इसे लेना पड़ेगा क्यों क्योंकार मात्रा का फल है ना परोक्ष परम ज्ञान पर कुल में कोई नहीं होता जो भी पैदा होता है वो सब परोक्ष ज्ञान से उपासक होते हैं यह दूसरे मात्रा का फल बता दिया कुल से तात्पर्य दोनों है यदि गृहस्थ है तो पुत्र आदि और संत है तो महात्मा है ऐसे है या ब्रह्मचारी वगैरह है तो शिष्य प्रशिष्य आदि रूप विद्यावंश को लेना कुल शब्द स्वप्न तो स्थान हाँ है जो तेजस हो यह सारे उपन स्थान जिसका अभिमानी समी में नाम से, उसका में समष्टि में जिसको हिरण नाम से कहा था यह स वही जो है ओहकार से उकारो द्वितीय मात्रा ओंकार का उकार रूपी दूसरा मात्रा है समझो के न सामान्य सा को लेकर रहे हैं उत्कर्षा उत्कर्ष के कारण उत्कृष्ट ही उकार के बाद में होने से आकार से उत्कृष्ट के समान ही समझो उत्कृष्ट ही वह उत्कृष्ट ही नहीं है आकार से पैदा हो आकार से उत्कृष्ट कहा हो जाएगा बाद से बेटा उत्कृष्ट नहीं होता किसी ने उत्कृष्ट ही केवल उत्तरवर्ती होने के साथ रिश्ता से कह दिया कि उत्कृष्ट कर दिया अकार से उत्कर्ष वास्तवे दूसरी पंक्ति पात क्रमा उत्कर्ष उत्कर्ष उत्तम औपचारिकम कार अमुर्तम उपल आकार के अंदर उत्कर्ष वास्तविक है सारे शब्दों का जड़ है ना सभी का मूल कारण है अभी वो चलाकार कह रही है वास्तविक जो उत्कर्षता श्रेष्ठता सब कुछ अकार है लेकिन पाठक्रम पाठक्रम में क्या हो रहा है, आ, है? आ, ये के अंक आ रहा है अक्रम को देखते हुए उत्तरवर्तित्व को यहां लेकर उत्कर्षता गुण को लेकर के नहीं उत्तर भावी होने से उत्कर्ष हो वे करे पाठक्रमाध उत्कर्षवत्तम औपचारिकमचारिक समझो इसी बात को भाषा ने संकेत करते हुए इव के ने इस अर्थ को स्पष्ट कर दिया है। तेजसो विस्वात तथा तेजसो विस्वात इसी प्रकार से जैसा आकार के अपेक्षा से क्रम से उत्तरवर्ती होने से उकार को श्रेष्ठ कहा उसी प्रकार विश्व के पीछा से उत्तरवर्ती होने के नाते तेजस को उत्कर्ष कर दिया जाएगा ये था आकाराध उत्कर्षो दर्शित तथा विश्वात तेजस से उत्कर्ष वक्तव्यमानुरोधीन हुकार को आगे वाला होने से उत्कर्ष मान लिया उसी प्रकार से विश्व अपेक्षा से विश्व उत्तर भावी कौन होता है तैजस लय क्रम से लय क्रम से विश्व का उत्तर भाग्य कौन है उसके साथ आप समझना चाहिए विश्व और मध्य तथा इसी प्रकार से गौर क्या है? नहीं। उभेत पार। उभेत पार दूसरे हेतु अकारम और और मकार ओम क्या अवयवी में में और मकार के बीच में उकार। तथा ठीक उसी प्रकार से विश्व प्राज्योर मध्ये मध्य तेजस विश्व और प्राग्ञ का बीच में से। दोनों तरफ कह दिया में जो रहा था वो इतर भी, इतर भी ना विश्व से भी संबंधित उत्तर है उत्तरवाय से और पूर्व भावी किसकी वो प्राज्ञ का विश्व प्राज्ञा बीच में जो है उसका तो विश्व से भी संबंध है और प्राज्ञ से भी संबंध है इसलिए उभय कह दिया इसी प्रकार से आकार और मकार बीच वो है उ का उत्तरवर्ती होना है हम्मा का मां का संबंध है इसे में आ गया, दोनों का संबंध को लेकर के। उभय भक्त, इसलिए उभय सामान्या उभय भक्त रूपी सादृश्यता को लेकर के उभय संबंधित भक्त का मतलब क्या उभय संबंधित रूपी सादृशता को लेकर के यहाँ कह रहे हैं ये जो तेजस और ऋण गर्भ है उसका के साथ आवेश समझना फल उच्य विद्वान का जो फल है वो कथन कर रहे हैं ज्ञान उत्कर्ष वह उत्कर्षद उत्कर्षो नाम आंदीय समझा रहे ज्ञान संतति का उस उत्कर्ष मतलब क्या अविच्छेद ही धारा होती है कुतचित्त अभेद आवेदन भावे कथम पूरक बहने वाली धारा को उत्कृष्ट ही मानी गई तीन नंबर टिप्पण व्यवहित लोकमाश्र जैसे लोकाधार पर कह दिया ज्ञान संतुति का तात्पर्य होगा एक धारा विशेष माननी पड़ेगी आपको और धारा है तो किसने किसकी धारा होगी किसकी धारा ज्ञान ज्ञान ज्ञान तो एक है, उसको तो शुद्ध उसको उपासना मानना पड़ेगा अप्रतिथि होना चाहिए वो मुख्य चीज है तेद आवेदन ऐसा पाठ होना चाहिए यहाँ भेद आवेदन तस्त दूर होना चाहिए पाठ एक साथ छापिया गड़बड़ कर देते हैं है कुत भेद आवेदन ऐसा पाठ अंधगिरी में hmm. ये ऐसा अलग अलग कर देना चाहिए इसको कुतचितवेदन तष्टत्व भाव कथम फलवत्व इत्यास इष्टत्व है इष्टत्व नहीं है फिर ऐसा चीजें फलवत्व कहां से मिल जाएगा जवाब देते हैं मूल भाषाकार विज्ञान संतियों की धारा चल रही है उसको और और बढ़ा देती है है को पैदा करती के विघ्नों को भी नष्ट कर देता है पास तो कोई विघ्न आवे तो धारा का विच्छेद होगा आधार नहीं होने का मतलब है युवा, नाश हो गया। ना हो गया, गया। तस्य तो में कहने का मतलब किसी से भी किसी प्रकार से भी प्रतिबंधित नहीं होता और अनायास उपासना चलती रहेगी चलती रहेगी कोई विघ्न नहीं आने वाला विज्ञान संस्थिति वर्ध्य समान, हा मित्र समान है मेरे तुल्य है। मित्र पक्ष पक्षाप्रेल्य है उसी प्रकार शत्रुपक्ष सा के साथ भी का समान दृष्टि से भारत करता है उसका द्वेश नहीं किसी के प्रति जैसे भगवान कृष्ण किसके प्रतिद्वेश न दुर्योधन आदि के प्रतिद्वेश विष्टवादि के प्रति बस वो धर्म और अधर्म को देखता है बस धर्म के पक्ष में है वो अधर्म के पक्ष में इतने सा मतलब है उसको उसको जैसे मित्र है या मेरा भक्त है भक्त तो अगर यदि अधर्म में जाएगा तो उसको मार तो बोल दे विष्व क्या था परम भक्त था फिर क्या कह रहा है इसको मार डालो बोला क्यों अधर्म पक्ष में खड़ा इस समय में इसका मतलब स्पष्ट है जो ज्ञानी होता है उसको मुख्य आधार जो है मित्र शत्रुभाव नहीं है राग द्वेष भाव नहीं है और धर्म और अधर्म ही होता है जो अधर्म के पक्ष में जला गया उसके वह उपेक्षा करेंगे और उसके नाश ही कराएंगे और जो धर्म के पक्ष में खड़ा है कोई भी है पहले शत्रु रहा हुआ अब अधर्म के पक्ष में आ गया उसे रक्षा नहीं किया गया कृष्ण ने उसी युद्ध में शुरू में बोल गया जिसको भाई अभी सोच लो जिनको जागला बदली होने हो जा इधर ना इधर आओ जिनको उधर जाना उधर जाओ बोल दिया ऐसे चिन्ह मैन जी ने की थी जब उनके आश्रम का एक चेहरा निकल गया वो तो जो आचारी था वो क्या आचार्य था तो निकल गया। गुरु बनना चाहते थे नहीं दो तो गुरु कैसे होगा, एक संस्था तो में तुम्हारी गुरु है तुम गुरु हो मैं तुमको गुरु बनाना भी चाहता सारा देश विदेश में लेकर घुमा रहा हूँ तुमको परिचय करा रहा हूँ भगत जी सारे सब क्या मैं तुमको भविष्य गुरु कह आज क्या जल्द बाजी तेरे नहीं माना दो चार को दीक्षा दे डाला तो ने कह कि जा बाहर जब बाहर भी निकाला मैं कहा जाऊँगा लो पैसा भी लो तो बेटा तो ही मेरा मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है हम तुमको जो चाहे तुम कहीं घर बनाने के जमीन के लिए पैसे भी ले जा पैसा भी दिए पुस्तकें ले जाना है ट्रक बुलाया जो सामान चाहिए तुम सब डाल देख सब व्यवस्था ट्रस्ट से बोले ले जाना भर के लाए मार और फिर जितने विद्यार्थी साहब को वो बैठा है, है वहां जाने की इच्छा है मैं टिकट बना करके देता हूँ पूरी व्यवस्था करके दूंगा जान के नाश्ता छाये पड़ी सारी तुमको साथ में देख करके बड़ा प्रेम से विदा कर बाद में यहाँ रख करके इधर को उधर उधर खटपट नहीं करना जो करेगा तो बहुत दंड दूंगा किचिन मैं जिन्हें साफ इसी का मामला। लिया जब अलग हुआ था। तो गुरु लोग ऐसे होते हैं धर्म याधर्म बीच करो बीच में करो बीचों भगा रहेगा जिंदगी उसके बार त्रिशंग हो जाएगा हो उसका जीवन त्रिशंग का जीवन हो जाएगा इसलिए यहां भी कहते हैं कि भाई वो किसी प्रकार का प्रतिबंध रहित हो जाता समान है वो मित्र पक्ष के भी समान है शत्रु पक्ष के भी समान है किसकी आप धर्म की रक्षा कीजिए अपना कर्तव्य कीजिए आप जहां भी है एक धार्मिक चीज है आप धर्म के आधार पर चलिए और जो अधर्म से को कुछ करोको माने ना माने उसकी मर्जी अपना कर्तव्य इसीलिए कहते हैं कि वो जो उ की उपासना करने वाले में यह गुण आ जाएगा वह तो कृष्णा के समान हो जाएगा तो मित्र शत्रु सबके प्रति वह समान हो जाएगा मित्र पक्ष से वह शत्रु पक्षा नाम अप्रद्वेश भगवती तीसरे विशेष फल बता रहे हैं पहले स्थूल की उपासना किया ना उसने इसलिए वहां स्थूल फल था अब यहां और भी सूक्ष्म फल मिल रहा है क्योंकि सूक्ष्म की उपासना है विश्व क्या है विश्व विश्वाण स्थूल है स्थूल को अ के साथ करके उपासना किया मैंने उच्चारण काल में यह जो मैं उच्चारण कर रहा हूं ओम का वैव यही वह विश्व है यह अध्यात्म में और यही अधिदेव में वह विश्वान है ऐसा अभे चिंतन करना वह तो स्थूल चिंतन है ना और अब जो हो रहा है यह सूक्ष्म चिंतन है क्यों ये उड़ का दिदेव कौन है कार का अध्यात्म गया है, तैजस में। जो, जो सूक्ष्म के साथ अब किया, जो मात्र उच्चान हो रहा है करके, अत करके उसके अंदर विशेषता पहले वाला के कामनाओं को प्राप्ति किया स्थल फल था आज स्वजनों में श्रेष्ठ हो गया प्रधानमंत्री हो गया किसी देश में किसी का प्रधान हो गया गांव का कहीं कुछ स्पष्ट बन गया या बड़ा आचार्य महामंडर हो गया ये सब आकार उपासना करने वालों का उच्च मिल जाते हैं या सिनेमा में सबसे टॉप एक्टर हो गया क्रिकेट में सबसे सब बड़ा खिलाड़ी हो गया ये सब आकार उपासना किए पिछले जन्मों में तभी ऐसे उत्कर्षता को प्राप्त किया अपने अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र में आदमी श्रेष्ठ हो जाता अपने सोचा बीच में वह श्रेष्ठता के कारण पूर्व जन्म कृत आकार और जिन लोगों को आप देखते हैं या न इधर का न उधर का बीच में चलता है मध्यस्थ रहता है स्वभाव में रहता है अतिविध सबसे पूज्य हो जाता है उपासना के पास की आवाज़ है के कारण से फल भी क्या अप्रमित कुल न भवती यह एवं वेद जो ऐसा जन्म उपासना करता है उसे कुल में कोई अप्रवित्व पैदा नहीं होता साधु फलभेद महाविद्या विविध प्रयुक्त एकत्री कोले कर से टिप्पण करते हैं स्पष्ट हाँ, प्रशिष्यादि रूपे विद्या शिष्य वंश्य प्रशिष्यूपा विद्या का वंश में सब होता है समझो को चिंतन करना चाहिए उकार को भी उभय उभय संबंधित्व और तेजस को भी उभय संबंधित्व हिर को भी उत्व इसलिए संबंध को सादृष्टता को ग्रहण करने को कहा है उपासना के लिए यह सारी चीजें मकार भी उपासना के लिए आएगा तृतीय का तृतीय मात्र के साथ एकत्व का उपन्यास करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है सुषुप्त स्थान प्राचो मकारापी हवा इदम सर्व अपीतिवदीय एवं वेद सुषुप्त स्थान प्राग्ञो मकार तृतीया स्थान जिसका ऐसा जो प्राज्ञ है मान तथा लय इन दोनों कारणों के कारण से तो क्या कह रहे हैं मिते है मिते मान और आपिते है लय इन दो कारणों से यह मकार तृतीय मात्रा ओंकार की तीसरी मात्रा मकार के स्वरूप वाला है समझो मकार स्वरूप ही है वो। ये सब अभिधेयों को अब अभिधान के साथ अभेद कर रहे हैं पहले अभिधान को अभिधेय से अभेद किया था को के साथ कर देते मिनोति हवा इधम सर्वम वह व्यक्ति इस संपूर्ण जगत का यथार्थ स्वरूप को, लेगा। मिनोत्य को, मतलब को मतलब जान लेगा मिनोती से तात्पर्य नाप ले का मतलब क्या पूरे जगत को नाप लेना पूरे जगत को जान लेना है मिनोति हवा इदम सर्वम इधम सर्वम मिनोती जो साधक इस प्रकार जान लेता है वही संपूर्ण जगत को माप लेता है और सबका विलय स्थान हो जाता है भवति ऐसा समझना चाहिए सुषभ सान अरे प्राग्ञ यह जो शब्द से पूर्व में वर्णन कर चुके हैं सब अकार कोई मकार है ओंकार का तीसरा मात्रा है ओंकार से तृतीय मात्रा के न सामान्य इत्या सा को लेकर आपने कहा है सामान्य मिदम अत्र यहां पर यह क्या मिते है। मिते मंत्र में मिते है। मिते का मतलब मितिर मिति का है पंचमी है मिते है जब पहले मिते पंचमी को प्रतमान दिखाया मिति उसके कर दिया मानव तो मानव का मतलब क्या आर करते, प्रलोत्पत्त प्रवेश निर्माण अभ्याम जैसे क्या रहे हैं। से समझ में तब तो समझ में आ जाएगी मानव नापने के समान है मानव नापना नापने के समान का मतलब जैसे आपके यहां शेर वगैरह नाप होते हैं पहले जमाने में आखिर तो किलो हो गया है पहले शेर होता था लकड़ी के या तांबे के पीतल के बने होते थे आप उसे चावल भरिए निकाल दीजिए फिर दाल भर दीजिए फिर निकाल दीजिए नाप हो गई ठीक उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि प्राग्ञ में विश्व लय हो जाता है वही से उत्पन्न हो जाता है तेजस भी इसमें लय होता है इससे उत्पन्न होता है प्राग्ञ से विश्व और तेजस्व दोनों धनों प्राग के द्वारा प्रलय और उत्पत्ति के प्रवेश और निर्गमन के माध्यम से नपा गया मान लो विश्व और तेजस को प्राग्ञ के द्वारा नाप रहे हैं उसी प्रका प्रस्थ के द्वारा आप को नापते प्रवेश क्या होता है जौ प्रस्थ के अंदर डाला गया फिर उसको निकाल देते तभी तो नापना होता है इसलिए विश्व तेजस दोनों दोनों प्रलय काल में कहा जाएंगे दोनों प्राग में चले गए और उत्पत्ति काल में दोनों वहां से निकल रहे हैं तो विश्व दोनों के दोनों प्राग्ञ में प्रलय काल में प्रवेश कर जाते हैं और उत्पत्ति काल में उसी से निर्गमन करते हैं इसीलिए यहाँ नापने के सादृश्यता बताई गई है जैसे शेर आदि से आप जो चावल गेहूं वगैरह को नापते हो उसी प्रकार प्राग्ञ के द्वारा विश्व दोनों को नापने के समान नापने का कार्य हो रहा है ठीक उसी पर तथा ओंकार समाप्त हो इधर ओंकार की समाप्ति में पुनः प्रयोग और पुनः प्रयोग में प्रविष्य तो मकारे जब ओंकार उच्चारण हुआ तो और उसे शुरू किए जब म होने लगा तब क्या हुआ वो कहा गया और वो में लीन हो गया और बाद फिर दोबारा उच्चारण कर लो तो क्या होगा फिर दोबारा दोबाराकार निकलेगा से तथा ओंकार समाप्त पुनः ओंकार के उच्चारण का समाप्ति होने लग जाए जब तब क्या होगा और दोनों में मेष्य और प्रयोग जब ओंकार का दोबारा उच्चारण करोगे तो निर्गच्छ तो मान लो उसी मोह से निकल रहे हो उच्चारण की समाप्ति हुई तो लगता है और शुरू करते हो ऐसे और मे उत्पन्न हो गए अकारो, कारो, मकारे मकाराप तो प्रयोग निर्गो तो प्रवेश करके निर्गन करने के समान है समझो एक हेतु वर्णन हो गया दूसरा है तो हेतु ओम ओम ओम नामगीर स्पष्ट कर रहे तभी अनुभव होता है ऐसे जब ओम ओम ओम इधकार से निरंतरेण उच्चारण सती ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम कर दिया होगा ओम ओम ओम कर दे तब आओ मो मा मा मा मा चल रहा लगा था उस स्थिति में क्या होता है अकारोकार प्रथम मकारे प्रवेश दोनों पहले मकारसे निकलते हुए के समान लगता है सामान्य मिति वक्तव्य इसलिए नापने के समान नापना रूपी सादृश्यता मकार में भी है ऐसा समझो अपीतेर वितर अपी अपिते कर दिया है, ही, अपीते गर्द अपीति गर्दी मैंने लय हो जाना अपिते पंचमी को पहले प्रथमा में लिख दिया तो स्पष्ट करने के लिए पुलिंग में लिख दिया अये एकी भाव हो जाना ओंकारोच्चारणे अंत्यक्षर एक अकारोकार और पाचकार स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं ओंकार अक्षर है अंत अक्षर कौन है में क्या हो गया एक ही भूत और एक ही कौन दोनों हैं अकार हो कारो अकार ये दोनों मानो अंत्यक्षर मे एक भूत हुए के समान लगता है तथा विश्व तरी सो सुकार से विश्व दोनों कालोर में इस प्राग में एक ही भूत में के समान भाषित होता है अथोवा सामान्य देकम प्राग्ञ मकारय इस कारण से भी, के कारण से भी आपको मानना पड़ेगा प्राग्य और मकार का प्राग्यम से पर नहीं करना प्राज्य मकार क्या करना प्राज्य मकार म मकार हो। उन दोनों के एक में भी यह साद समझनी चाहिए इस जानकर उपासना करने वालों क्या फल मिलेगा विद्यत फल विद्वान को मिलने वाले फल को कर रहे मिनोति हवा इदम सर्वम जगत जानादित्य विस्तृत व्याख्या रह कर रहे थे मिनोति हवा इदम सर्वम जगत यथाप्त जानादित्य वह व्यक्ति इस संपूर्ण जगत का यथार्थ स्वरूप को जान लेगा का का मतलब नाप लिया को मतलब ले जान लिया यही हो गया। क्या? जगत को जगद याथात्म जाना तो कह सकते हैं उसके यथार्थ क्या है अव्याकृत रूप है अव्याकृत बने परिणामवाद पक्ष में माया है चैतन होता है उसकी प्राप्ति जो है कोई कई लोग प्रलय रूपी प्रलय भाव की प्राप्ति इष्ट नहीं मानते हैं तब इस भाव को मन में आशंका जो थी उसे दूर करने के लिए जगतगा का यथार्थ को जानता है अविद्वान को भी जगत विषय ज्ञान तो है लेकिन जगत विषय यथार्थ ज्ञान नहीं जगत विषय ज्ञान किसको नहीं है सबको है लेकिन जगत विषय यथार्थ ज्ञान किसको हो रही है।, है किसी को नहीं है ना सबको थोड़ी हो जाएगा जगत विषय यथार्थ ज्ञान केवल ऐसा मकार के उपासना करने वाले श्रेष्ठ उपासना को ही जगत विषय के यथार्थ ज्ञान होता है सबको नहीं अपितिष्ठ जगत कारण आत्मा भवती कणवल होता का मतलब क्या अपितिश्चवती और सबका विलय स्थान हो जाता है ने संपूर्ण जगत को कारण रूपता को ही प्राप्त कर जाता है और संपूर्ण जगत की कारण रूपता प्राप्त कर गया और क्योंकि ईश्वर भाव हाँ है ना यहाँ प्राज्ञी कौन है ईश्वर ईश्वर ही ईश्वरी का कारण है और आप मकार के पास ना करोगे, कोई की उपासना को दिया आप कारण भाव को ही प्राप्त कर जाते हो अत्र अवान फलवचन प्रधान साधन स्तुत्यता यहाँ पर अवंत्र फलवचन है आप कोई शंका मन में आ सकती है भाई आपने कैसे कह दिया अकाल फल बता दिया ऊके अलग फल बता दिया मौक अलग फल बता दिया ओमकार की उपासना के एक फल तो है ही नहीं तो तो तो फलभेद कथनाद उपासना भेदंक फलभेद के कथन से आपके मन में उपासना में भेद की आशंका हो सकती थी अंगी से फल सुनकर अर्थवाद तो प्रत्याह तब कहते अंगों में जो फल कहा गया वह अर्थवाद होता है अंगी में कहा फल ही मुख्य फल है अंगों का फल स्तुत्यर्थ होता है फल प्रधान प्रधान साधन का स्तुति के लिए होता है। स्पष्ट कर रहे पादाना मात्रान पादान एकत्व विज्ञाने पादों का और मात्राओं का क्रम से एकत्व एकत्विज्ञान में फलक सर्वान् पादान मात्रा सर्व सातमी अंतर्भाव्य तो करना क्या चाहिए वास्तव में इसलिए सकल पादों को और सकल मात्राओं को अपने में अंतर्भाव करके प्रदान से ब्रह्म ध्यान से साधन प्रदान प्रधान जो ब्रह्म ध्यान का साधन क्या है और जो है जो उसकी स्थिति के लिए उपयोग किया जा रहा है केवल अ अप्रधान उपासना नहीं करना केवल ऊ उप्रधान उपासना नहीं करना केवल मधान के भी उपासना करना इस तरह से करो जिसे तीनों का फलभूता ओंकार का समय उच्चारण हो सके तेन चत इसलिए उस एक की उपासना ही हो रही है ओम की उपासना हम कर रहे हैं और इतर जो तद तो अंग है इसका हम कोई अलग पृथक भेद रूपे उपासना करते ही नहीं है तो दोष नहीं आता नहीं तो फल आपको अवयव का फल मिल जाएगा ना फिर एक अवय को प्रधान उपासना करोगे उस अवयव का आपको फल मिलेगा इधर अवय फल कथन करने से उपासना भेद की कल्पना नहीं करना वास्तव में यहां अवयवी उपासना ही है अवय का भेद और उसका फल जो कथन हुआ वह अवैवी उपासना का स्तुति के लिए है इस प्रकार जब बातें अब चार मंत्रों में जो कहा आठ नौ दस ग्यारह इन चार मंत्रों में जो बातें कही गई थी इन्ही बातों को विस्तार रूपे न कार्यों के द्वारा समझाने के लिए अब शुरू हो गया यहाँ पर में इन के द्वारा समझाया जाएगा पादरा कार्य श्लोका उपनगि पाद मात्रओं का जो एक निमित सहित श्रोतरोपणी तथा श्रुत्यर्थ विवर्ण रूप श्लोकान अवतरये श्रुत्यर्थ विवर्ण रूप पहले जैसे यहां श्लोकों को आरंभ कर देगा तेत श्लोकाभवन दी कर दिया और उसे पहले पाठ से शुरू करेंगे